शांति, शांति, शांति। शांति। जैसे कि कल हमने योग के बारे में कुछ बातें समझी योग कैसे हो सकता है योग के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है वो हमने देखा जैसे कि स्नेह संबंध प्राप्ति और पहचान ये चार चीजें हैं जिसके आधार से हम हर वस्तु और व्यक्ति को याद कर सकते तो आप आगे बढ़ते हैं कि योग एक्चुअली में क्यों करना चाहिए है ना हम्म हम्म योग वैसे प्राचीन शब्द है योग योग शब्द को भी समझना बहुत जरूरी है ठीक है ना योग एक्चुअली में सिंपल में अगर कहे तो जोड़ को कहा जाता है ठीक है कनेक्शन के लिए कहा जाता है अब इसमें एक बहुत बड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है सॉरी जैसे कि बिजली अगर आप कहीं लाइट यूज कर रहे हैं या एक्सटेंशन यूज करते हैं तो प्रॉपरली प्लग इन होना बहुत जरूरी है जी प्रॉपरली अगर प्लग इन नहीं है तो आपको जो है लाइट नहीं मिलेगी है ना जी वैसे जैसे कि कनेक्शन भी लेना हो हमें कैसी टेम्पररी हम लोग कनेक्शन लेते हैं दिवाली वगैरह में तो दो तारों को जो है उसके ऊपर के रबर को हटा देते हैं और फिर अंदर के तारों को मिला के फिर ऊपर से टेप लगा के फिर हम लोग स्टिच ऑन करते हैं तो लाइट हमारे पास आ जाती है न? जी तो ये बहुत जरूरी है कि आपको जब भी योग करना हो सिंपल टेक्निक ये राजयोग में कि अपने को आत्मा समझना है जी। परमात्मा को याद करने का सिंपल टेक्निक है कि आत्मा समझे बिना उसको याद नहीं कर सकते आप जी तो ये बॉडी रूपी रबर जो है देह रूपी रबर को बुद्धि से बोलना है जी तब जाके आपका योग सही मायने में एकट योग आप कर सकते हैं तो ठीक है एनर्जी रिस्व करने के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा ठीक है बुद्धि का आपने क्या कहा बुद्धि के आधार से बुद्धि को यूज कर सकते हैं इंटेलेक्ट को यूज कर सकते हैं जिसके आधार से अपन परमात्मा को आत्मिक स्थिति में रहकर याद कर सकते हैं ठीक है क्योंकि बुद्धि डिसीजन लेता है आपका तो आप बॉडी समझेंगे तो यस बोलेगा आप आत्मा समझेंगे तो यस बोलेगा <laughs> जैसे आप समझ पाते उसको तो आत्मिक स्थिति में रहकर उस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं परमात्मा से मिलन बना सकते हैं ठीक है ये हुआ जोड़ कनेक्शन किसी भी तरह से आपको कनेक्ट होना चाहिए तब जाके वो उसकी शुरू हो जाती है ठीक है सिंपल शब्द में योग माना कनेक्शन जोड़ ये हो गया ठीक है अब योग आवश्यकता क्यूँ है <coughs> आज देखेंगे पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बीमार नहीं होता हो है कोई ऐसा आदमी जिसने आज तक टैबलेट नहीं खाई हो <laughs> कोई एक आदमी मुश्किल से मिल पाएगा आपको है ना तो इसीलिए ये प्रिडिक्ट करता है कि आत्मा की एनर्जी डल हो गई है बैटरी डीम हो गई है उसको रिचार्ज की आवश्यकता है चार्जिंग की आवश्यकता है तो योग और वैसे भी आत्मा का योग जो है परमात्मा के साथ हमेशा एक अंदर मन की हमेशा सोच रहती है है ना आपके पास सब कुछ आने के बाद भी कहीं ना कहीं मन जो है आपको संकल्प देता है कि कुछ तो भी कमी है समथिंग इज मिसिंग है ना हम लोग कितना भी पैसा एम्यूनिटी सब कुछ आने के बाद भी समथिंग मिसिंग हमारे मन जो है खोज करता है मन हमेशा ढूंढता है तो मन का जो खोज है वो शाश्वत सुखद अनुभूति की खोज रहती है जो हमें इस संसार के चीजों से नहीं मिल रही है hmm. तो वो शाश्वत सुखद अनुभूति योग से होती है इसलिए वो मन हमारा हमेशा संकल्प देता है कि समथिंग मिसिंग उसे ढूंढो hmm. की खोज करो तो वो कुछ नहीं है वो कनेक्शन की तरफ याद कराता है कि मैं पावरफुल बन सकती हूँ मन कहता है लेकिन मेरी पावर हाउस से कनेक्शन होनी चाहिए तो वो पावर उसको ढूंढता रहता है अब जहां ढूंढ रहा है वहां कुछ भी नहीं है ना निवास स्थान उनका धर्मधाम है तो इसीलिए वो बियॉन्ड नहीं सोच पा रही क्योंकि जो इंद्रिया है उसको बांध के रख दिया मन को उसकी सोच जो है लिमिटेशन हो गई और परमात्मा आकर हमको बियॉन्ड द लिमिटेशन ज्ञान देता है बेहद का ज्ञान देता है बेहद की दुनिया के बारे में बताता है बेहद सृष्टि के बारे में बताता है तो इस ज्ञान के आधार से आप योग मन की जो खोज है मन का जो अशांत है अंदर उसको शांति मिलती है परम धाम से परमात्मा को शांति के सागर को याद करने तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपके मन अगर शाश्वत सुखद अनुभूति करना चाहता है तो योग ही एक माध्यम है वो भी पर्टिकुलर जी ठीक राज और जितने भी समस्या हमारे हैं वो सारे समस्याओं का समाधान आत्मिक स्थिति है योग ही है राज्योगी है कितने भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए एक सेकंड के लिए आप आत्मिक स्थिति में हो जा आप सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम है ही ना जिसको प्रॉब्लम आप समझ रहे हो hmm. जो कुछ आप बता रहे हो मेरा बच्चा बीमार है वो बीमार है ना ये करना है वो करना है मैं बीमार हूं या दुनिया में ये चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए वो नहीं होना चाहिए ये हम बॉडी समझने से सारी प्रॉब्लम्स आ गए हैं hmm. क्योंकि हमने अपनी पहचान गलत ले लिया गलत आइडेंटिटी से जीना शुरू कर दिया जिसके वजह से मुश्किलें पैदा हुई और वो मुश्किलें है नहीं तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जा तो सुखद अनुभूति है शांति है शरीर पराया है पर धर्म में दुख है जब हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं आत्मा को भूल जाते हैं तो पर धर्म में आते हैं अब आपका कुछ है नहीं दूसरे के घर में आप रह रहे हो तो आप अपने हिसाब से जी नहीं सकते तो नेचरली आपको दुख होगा ना hmm. हाँ ये हो सकता है कि आप उनको समझ के थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए चला सकते हो रिक्वेस्टिंग इट विल बी नॉट अ परमानेंट हो सकता है कि परमानेंट आपको सुखद अनुभूति मिले है न तो यही परमात्मा फिर हमको कहते हैं कि संसार में आप अगर मेहमान समझ लेते हो तो सबसे बड़ा काम हो जाता है आप बहुत सुखद अनुभूति करेंगे और आपको ये याद रहेगा कि मैं कहा से आया हूँ मुझे कहां जाना है मेरा ओरिजिनल घर क्या है तो जब मुझे मेरा ओरिजिनल घर याद है तो मुझे सुख मिलेगा भले मैं कहीं भी जाऊं तो मेहमान बन के जाऊंगा मुझे पता है कि मैं यहां दो दिन के लिए इससे मिलने आया हूं और इससे निकलना है फिर मुझे जी। तो ये श्रमति विस्मृति का खेल है सारा कुछ जो है श्रमती और विस्मृति का खेल परमात्मा कहते हैं संसार को याद है तो सुख है याद भूल गए तो दुख है बड़ा बहुत ही सिंपल और बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है क्योंकि परधर्म में काफी जीवन हमने व्यतीत किया जिसके वजह से ये स्वधर्म को फिर अभी प्रैक्टिस में अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मत हो ही सुजान तो हमें अभ्यास करते करते जो है अपने आप को अपने अवस्था में अपने स्वधर्म में टिकना है दूसरा कोई अल्टरनेट यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए भी हमारे सारे ही समस्याओं का सारे ही दुख का निवारण एक है वो है राजयोग और वर्तमान समय की नीड है आज के समय की अति आवश्यक इमरजेंसी है ठीक है और जब हम इन बातों को समझ लेते हैं अब धीरे धीरे योग से क्या क्या प्राप्ति होती है वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि योग से अगर प्राप्ति नहीं होगा तो आप उसे करेंगे भी क्यों है ना हम्म हम्म इंसान हर चीज में चाहता है कि मुझे क्या फायदा मिलेगा चलो मैं आपके पास आती हूं मुझे क्या मिलेगा है ना हम्म मैं ये आपको दे देती हूं तो मुझे क्या मिलेगा ऑलवेज ही इज आस्किंग द बेनिफिट तो बेनिफिट ऑलरेडी है कि आपको अभी सुख मिल रहा है सुनते सुनते आपको आपकी आत्मा की प्रज्ञा खुल रही है आपको अत्य सुखद अनुभूति अभी भी हो रही है लेकिन इंसान इतना वो है बॉडी कॉन्शियस उसके ऊपर लेप इतना लगा है कि वो वर्तमान को ना देखकर भविष्य और भूत को देखकर कर परेशान रहता है तो सुखद अनुभूति ये है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का ज्ञान मुझे मिल रहा है और मेरे पिता ओरिजिनल मेरा परमात्मा शिव बाबा जिनको मुझे याद करना है उसका ज्ञान उसकी बातें मैं सुन रहा हूं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके जीवन में तो जैसे ही हम लोग इन चीजों का स्मरण करते हैं स्मृति आ जाती है तो बहुत कारों का खजाना अतिद्रिय सुख हमको मिलता है तो ये हमारा अति इंद्रिय सुख यानी इंद्रिय से अलग जो सुख है उसको अत इंद्रिय सुख कहा गया है और शास्त्रों में इसके कई बार वर्णन करते हैं कि अतिय पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछा जाए तो गोपी बल्लभ कौन है शिव है परमात्मा है और गोप गोपिया यानी हम आत्माएं जो शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं त्री इसको तो गोपी गोप कहा गया है तो आत्मा समझने से ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और ये यूनिवर्सली हमको मालूम पड़ जाता है हम्म आत्मा नहीं समझेंगे तो देह और देह के धर्म को याद करेंगे फिर दुखी हो जाएंगे हम्म आत्मा समझने से अखंडता आती है और विभाजन खत्म हो जाता है हम्म आत्मा नहीं समझने से टुकड़े टुकड़े में बट जाता है दिल के टुकड़े हुए हजार आत्मिक श्रमती भी है इसलिए सब अलग अलग लग रहे हैं आत्मा की श्रमती आते ही तब एक परमात्मा के संतान है ये श्रमती आ जाती है और अजर अमर अविनाशी की श्रमती आ जाती है तो कभी आप बैठ के लिख सकते हैं इस पर अच्छा मंथन करके की आत्मा समझने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं तो हजारों पॉइंट्स आपके पास आएंगे जितना मंथन करेंगे उतने जी गोल्डन ज्वेल्स हैं वो आपके पास चमकने लगेंगे एंड यू विल द लाइट हाउस तो अब हम लोग प्राप्ति के बारे में बात करते हैं अष्ट शक्तियों की आज नवरात्रि जैसे चल रहा है सातवां दिन है अष्ट शक्तियों की पूजा होती है नवरात्रि क्या है नथिंग गेज दुर्गा मीन्स शक्ति का प्रतीक एंड आठ नौ दिन जो भी है वो सारी शक्तियों के स्वरूपों को पूज, पूजा जाता है उनके एक ही दुर्गा माँ को अलग अलग रूप में याद करके उनको पूजा जाता है तो ये शक्तियों की पूजा हो रही है और राज्यों से वो सारी शक्तियां आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं अब शक्तियां कैसी होती है लोग समझते पावर मीन्स जैसे फिल्मों में देखते हैं या टीवी सीरियलों में देखते हैं वो पावर्स नहीं है पावर्स मींस आपके अंदर वो डिविटी आ जाती है जिसके आधार से आप वो काम आसानी से हो जाता है प्रैक्टिकल में ऐसे कोई तलवार आपके पास आएगी नहीं आप असुरों को मारेंगे नहीं है ना वो मारेंगे तो तुरंत दूसरे दिन जेल में चले जाओगे है ना जी तो यहां इसको समझना बहुत जरूरी है जिन शक्तियों को हम लोग पूछ रहे हैं वो शक्तियां हमें परमात्मा से प्राप्त होती है योग करने से तो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और सबसे पहले अगर हम लोग ले ले अलग अलग शक्तियां हैं जैसे सहन शक्ति आप समझ दे सहन शक्ति ये जो है एक बहुत बड़ा दिव्य शक्ति है एक गुण भी है तो इसको जैसे व्यक्ति धारण करता है तो ऑटोमेटिकली उसे सुख की प्राप्ति होती है और वो सहनशाह बनता है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कुदरत को देखिए कुदरत जो है आपको देते रहता है जैसे एक छोटा बच्चा है उदाहरण के तौर पे वो पत्थर मारता है और पेड़ से फल गिरता है है ना तो पेड़ पत्थर का मार सहन करके भी सुख देता है तो उसमें बहुत सहन शक्ति है जिसके वजह से वो ऐसा कर पाता है जो है उसके अंदर इतनी सहनशीलता शा, है वो तो भरपूर है वो किसी से मांगता नहीं वो खुद इतने भरपूर है तो वो देता है चाहे किसी भी तरह की इच्छा लेकर वो व्यक्ति या बच्चा आया हो उसकी कामना को पूरा करने की पूरी क्षमता उसके अंदर है और उसके लिए चाहे उसको कितना भी सहन करना पड़े तो हमारे जीवन में भी मुश्किलें बहुत आती हैं और ये मुश्किलें आती हैं सिर्फ पर धर्म से और परमात्मा ने आपको बहुत ही सुंदर तेक्निक बता दिया कि सदर में टिके रहो सदर में टिके रहने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं आप सहनशील बन जाते हो आप सहनशाह बन जाते वैसे ही समाने की शक्ति जैसे समुद्र है उसमें देखिए आप कोई भी पानी जो है इधर उधर का नाले का जाएगा गटर का पानी जाएगा कंपनी सभी वेस्टेज उसमें चले जाते हैं पानी के द्वारा और वो सारे इधर उधर से निकल के सागर में चले जाते हैं ठीक है और सागर में जाने के बाद सागर क्या करता है सबको फिल्टर करता है और वो सारे पानी जो भी कैसे भी केमिकल वाला हो गंदा हो सबको अपने जैसा बना देता है वो खारा हो जाता है उधर जाने के बाद है ना? मंदर जैसा खारा है वैसे ही पानी दूसरे भी चले जाते तो वो भी खारा होता तो यहाँ पर हमें जो है ये समझ मिलती है कि जो एम्पल है जो बहुत भरपूर है उसके पास जो भी चीजें जाते है वैसे वो बन जाता है और समाने के शक्ति के आधार पे बनता है समाएंगे नहीं तो नहीं बनेगा कोई भी चीज आए कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है ठीक है ओके लेट्स गो तो उन सारी चीजों को जब हम लोग समा लेते हैं तो सागर समान बन जाते भरपूर तो परमात्मा का क्या है कि आते ही हमें वो ये नहीं कहता कि तुम पर धर्म में चले गए तुम ऐसा कर रहे हो तुम वैसा कर रहे हो परमात्मा वो सब कुछ भूलता है समा लेता है एंड कहता है की मेरे बच्चे तुम्हें मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको सुना और उसका चैंटिंग करके मैं जो स्वर्ग की बातशाही देने आया हूँ मैं जो कारों का सुखद अनुभूति या तींद्रिय सुख देने आया हूँ उस प्राप्ति में लवलीन रहो इसलिए गीत भी है सब सोप दो प्रभु को तो जितना आप सौंप देंगे वो अपने हिसाब से करण करावन करते रहेगा आप उसमें जिम्मेवारी बनो या मैं कर रहा हूँ करके सोचना ये अमानत में कयानत वाली बात हो जाती है तो इस तरह की कई शक्तियां हैं जैसे निर्णय करने की शक्ति है डिसीजन मेक्स योर लाइफ ठीक है अब जैसा डिसीजन लेते वैसी आपकी लाइफ बनती है लेकिन कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है तो इसीलिए हमारा डिसीजन छोटे छोटे होते हैं और हमारा जीवन भी छोटा छोटा बनता जाता है हम लोगों से कटाफ होते जाते हैं और हम अपना ही दुनिया एक इमारत खड़ी कर देते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है hmm. तो उसमें भी खाली रहेंगे आप अकेले रहेंगे और फिर वापस सोचेंगे कि क्या किया जाए hmm. तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि एक जैसे जवरी होता है शराब होता है डायमंड मर्चेंट होते हैं उन्हें पता चलता है कि नकली क्या है हसली क्या रहे तो यहाँ पर परमात्मा भी वही कहते हैं कि आपको इसका फर्क होना चाहिए एक समझ आनी चाहिए आपकी बुद्धि में डिविनिटी आनी चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है नकली क्या है असली क्या है तो जितना हमारा कनेक्शन परमात्मा से रहेगा उतना ही हमारा डिसीजन सही गलत का हम लोग ले सकते हैं तो कनेक्शन से ही सारी चीजें हैं जितना आप कनेक्ट रहेंगे धीरे धीरे शक्तिया समझ आपकी बढ़ती जाएगी तो जिससे सामना करने की शक्ति भी आती है कभी कभी हमें बहुत ज्यादा जो है मुश्किलें कब आती है जब हमारी कोई सगे संबंधी चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है मेरे पिता है भाई है या बहन है और बहुत प्यार करते थे और अचानक उनको कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ काम आ, ऐसा कुछ हुआ वो चले गए ठीक है तो यहाँ पर बड़ा दुख होता है कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग सालों साल उससे बाहर नहीं आते हैं दुखी हो जाते हैं उनका जीवन में बड़ा अनकंफर्ट डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू कर देते हैं वो और जहां भी जाएंगे बात वही करेंगे और लोगों को भी पीटी होगा कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था पर एक योगी लाइफ में ये सारी चीजें बिल्कुल शून्य अवस्था में चले जाते हैं उन्हें परफेक्ट मालूम होता है कि एक आत्मा का रोल था वो आके चला गया ठीक है और वो दूसरा शरीर धारण किया है वो अपना जीवन वापस वहां से शुरू करेगा जितना हमारे साथ उसका रोल था उतना उन्होंने प्ले किया क्योंकि उसका रोल उतना ही था तो वो चले ही जाएगा ना और यहाँ कोई शाश्वत आपका जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है ना वो तो क्या है विनाशी है ना तो जिस शरीर को धारण किया वो विनाशी है वो आज नहीं तो कल खत्म होना ही है उसको तो उसका क्या गम है ना गम उस बात का नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी खत्म ही होने वाला है ना जी। हाँ तो विनाशी चीज के बारे में हमें पता नहीं होता हम उसको शाश्वत समझ लेते हैं गलत धारणाओं के कारण दुखी होते हैं और सही पहचान न होने के कारण दुखी होते हैं तो एक योगी जो है अच्छी तरह से समझता है और वह सही काम करता है करता क्या है कहीं कोई चला गया मर गया आप घर वाले हो बाहर वाले हो वो उसकी आत्मा की तरफ ध्यान देता है कि हाँ ये आत्मा जाके अभी गर, गर्भ में प्रवेश करके फिर से दूसरा शरीर धारण करेगा तो उसको कोई दुख न हो इसीलिए क्योंकि आत्मा की फीलिंग रहती है ना अगर आप रोएंगे जितना ज्यादा दुखी आप होंगे उतना ही उस आत्मा को भी टच होगा वो भी दुखी होगा फिर दुख में वो सही जगह पर एंट्री भी नहीं कर पाएगा Hmm. तो एक्चुअली में आप के उसके लिए बाधा बना रहे hmm. आप उस समय शांति में रहकर उसके प्रति अच्छी वाइब्रेशन देते हो जहां भी आप जाएंगे सुखी रहे सदा आपको अच्छा गर्व मिले आपका जीवन अच्छा रहे आपको अच्छा घराना मिले जहाँ आपका जन्म हो आपको बहुत सुख मिले इस तरह के हम लोग पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव थॉट उसके लिए क्रिएट करते हैं तो सही मायने में हम उस व्यक्ति को हेल्प करते हैं क्योंकि उस समय उसको जरूरत होती है प्रकाश की उस समय संकल्प शक्ति की उसकी जरूरत होती है क्योंकि वो तो शरीर से आउट हो गया तो उसकी शक्ति तो वो सोच ही नहीं सकेगा ना जो जो डायरेक्शन में चला जा रहा है वहीं चला जाएगा जहां भी उसको मिल रहा है कुछ एंट्री करने का वो एंट्री कर लेगा लेकिन उसको उस समय बहुत जरूरत है पॉजिटिव थाट की सुखद शुभ भावनाओं और उसी समय हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा रोते हैं और उसको भी परेशान करते हैं खुद भी परेशान होते हैं जिसकी वजह से दुख बढ़ता है अति दुख बढ़ता है एक व्यक्ति यात्रा में जा रहा है उसको उसका डेस्टिनेशन पार करने के लिए हेल्प किया जाए या उसको रोका जाए क्या किया जाए डायरेक्शन देने चाहिए हम लोग क्या करते हैं रो रो के अपना भी कबाड़ा उसका भी कबाड़ा तो समझ की कमी के कारण और ये योगी व्यक्ति जो है इस तरह के अनुभवों में आगे रहता है उसको समझ मिल जाता है तो वो उसको हेल्प करता है हाँ। योग करके उसको जो है शक्ति प्रदान करना ये एक बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ते हैं तो हमारी जीवन में समझने की शक्ति भी बहुत जरूरी है जैसे हाँ। तो कहीं भी आप जाना चाहते हो ट्रेवलिंग करना चाहते हो तो उसके पहले आपको सारी तैयारियां करनी होती है टिक, टिकट बुक करना है इनकॉल फिर उसकी तैयारियां जो जो चीजें आपको चाहिए पैकेजिंग करना है एवर रेडी आपको रखना है ताकि आपका टाइम आते ही आप उस टाइम पे आप यात्रा कर सकते तो वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि ये संसार जो है एक योगी आ, योगी को ये समझ आ जाता है कि ये संसार जो है एक रैन बसेरा है हमें तो आना और जाना है तो हमें ऑलरेडी अंदर से प्रिपेयर होना है ना हमको मैं जिस जगह से आई हूँ जिस घर से आई हूँ उस घर की और मेरा स्थान मन से पहले से तैयार होना चाहिए और हम वो चीजें नहीं करते परमात्मा हमें योग के माध्यम से पूर्व तैयारी कराते हैं कि आप किस जगह से आए हो आपका धाम कौन सा है वहां जाने के लिए आप सदैव रेडी रहो उस समि को सदैव याद रखो ये सब कुछ टेम्पररी है मुझे तो अपने घर जाना है परम धाम जाना है तो इस तरह से की शक्ति भी योग के माध्यम से आ जाती है वैसे तो कई अनगिनत शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में योग के माध्यम से आती जाती है। हैं जितना हम लोग योग करेंगे हमारी आत्मा की जो ब्लैक एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव और एनर्जी हमारी हमारी लगती है, है हो जाती है आत्मा की। जन्म के जो भी हमारे पूर्व जन्म के जो जो भी संस्कार है जो हमारे साथ चलते हैं उन्हें भी हम धीरे धीरे योग करते करते चिंतन मनन करते हुए उन सभी चीजों को खत्म कर सकते हैं और प्योरिटी को बढ़ा सकते हैं और हमारे जीवन में हम सुखद अनुभूति करते रहेंगे इसलिए कहा जाता है प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड पॉस्परिटी सुख शांति की माँ है पवित्रता तो जननी है कहा गया है तो ये प्योरिटी बढ़ेगी कैसे जितने आप योग अवस्था में डीप डीप एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही आपकी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी और जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी साधु संत है साई बाबा है या किसी भी महात्मा के चित्रंग को अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरे को जो है ऊपर से व्हाइट किया जाता है बैकग्राउंड में एक व्हाइट ओरा दिखाते हैं तो वो ओरा जो है क्यों दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है उसकी प्रज्ञा बढ़ चुकी है तो वैसे ही धीरे धीरे हम जब योग करते हैं तो हमारी आत्मा की ओरा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है और हमारी समझ जो है एक संत से आगे बढ़ जाती है ये तो सिंपल इन्होंने तपस्या करके जो ज्ञान इनको मिला जो समझ इनको मिला ये इनबिल्ड जो भी था उनके पास उसके आधार से ये बढ़े हैं लेकिन अभी हमको ये सब चीजें छोटी है क्योंकि इन्होंने फिर भी वापस जन्म लेना है इनको फिर पुरुषार्थ करना है सब कुछ करना है जैसे हम करते हैं अब हमें जो ज्ञान मिल जाता है लास्ट में ये ज्ञान जो है सुखद अनुभूति देता है और हमारी जो है रोज रोज हम अपनी ओरा को बढ़ाते हैं और हमें हम अपने आप को तैयार करते हैं मुक्ति एंड जीवन मुक्ति के योग से मुक्ति एन जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है मुक्ति अर्थात जहां आपका शरीर नहीं है ठीक है मुक्त अवस्था है और जीवन मुक्ति अर्थात यहां शरीर भी है लेकिन दुख नहीं है ये दो चीजें जो है परमात्मा हमको देता है और योग के योग से ही हमें यह प्राप्ति होती है अब जहां बात आती है मुक्त मना बंधन मुक्त इसी भी तरह का आपको बंधन नहीं है तो इसको कहा गया है मुक्त अवस्था और दूसरा एक है मोक्ष अवस्था जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं ना तो मोक्ष मना आप बिल्कुल न संकल्प ना कोई बंधन ना कोई देह इन सारी चीजों से मोह मोह सारे ही मोह से मुक्त अनुभव कर रहे हैं आप किसी भी तरह का आपके अंदर कोई संकल्प ही नहीं है डेट साइलेंस जिसको कहते हैं जीरो अवस्था तो वो अवस्था में स्थित रहना शून्य अवस्था में वो है मोक्ष और मोक्ष जो है परमानेंट नहीं है मोक्ष परमानेंट नहीं है मुक्ति भी परमानेंट नहीं है तो ये सारी चीजें अवस्थाएं हैं आती जाती रहती हैं, लेकिन ये कब आती हैं है? कब जाती हैं एक योग प्रैक्टिस करते करते आपको इन सारी चीजों की गहराई से मालूम पड़ जाता है कि आप मोक्ष में थे आप मुक्त अवस्था में थे आप जीवन मुक्ति में जा रहे हो ये सारी चीजें आपको फील होगा इसी संगम पर ये एक ऐसा समय है एक ऐसा युग आपके हाथ में परमात्मा दे देते हैं जिसमें आप इन सारे रहस्यों को अनुभव करते हो ये पता ही नहीं चलता यू फील एनर्जी एंड अवस्था में आप खो सकते हैं कुछ समय के तो ये सारी चीजों का जो भी ज्ञान अध्यात्म की जो प्रज्ञा है अध्यात्म बना क्या रिचुअल नहीं है प्रवचन नहीं है अध्यात्म बना आत्मा का गहराई से अध्ययन करना यू शुड रीड यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड लर्न द थिंग्स आई एम अम अ आत्मा हाँ। और जैसे जैसे आप आत्मचिंतन में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का स्मरण करेंगे इवार ने अध्यात्मा तेज हाँ, हाँ। और जैसे ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भूल जाते हैं भले आप बहुत कपड़े अच्छे पहने हो आप स्पिरिचुअलिटी ऊपर से दिखा रहे हो वो कोई मतलब नहीं रखता जैसे आपके अंदर आत्मा का अनुभव है आत्मिक स्तुति स्थिति है स्मरण है तो आप अध्यात्म पुरुष है ना स्मरण है तो है नहीं ये तो नहीं जी। अध्यात्म कोई बाहरी दिखावा नहीं है हम्म। अध्यात्म आंतरिक सुखद अनुभूति है स्व यात्रा है डीप इन ये जर्नी है इसको आप दिखा नहीं सकते यू कैनॉट शो ठीक है तो ये बिल्कुल सीक्रेट है गुप्त है और ये अपने आप आज अपाजप अंदर से आप परमात्मा को याद करने की विधि और जाना आना आपका निरंतर लगा रहता है hmm. और यू कैनॉट एक्सप्रेस दिस थिंग्स एनी टाइम और यू कैनॉट से ये घूंगे की मिठाई है आप करते रहो और आप उसको प्राप्त करते रहो और पूरे साइकिल में ये, ये एक ऐसा समय है जिसमें आप तो इनकी सारी इन सारी चीजों को कर सकते है अनुभव कर सकते हैं और अब ये सारी चीजें समझने के बाद ये बेसिक समझ आ गया मेरे पास कि योग क्या है मैं कौन हूँ चक्र का पूरा ज्ञान मुझे आ गया कुदरत फाइव एलिमेंट्स क्या है मैं आत्मा क्या हूं ये पूरा ही जो अस्मन जिस था फिजिकल एंड मेथाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में हुँ. जो डीपेस्ट नॉलेज है बीज के बारे में आपको पूरा नॉलेज आपके हाथ में दे दिया पापा ने परमात्मा अब क्या करना है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप योग सिर्फ योग नहीं होगा ना ऐसे होगा। योग करना, प्रैक्टिस करनी है अवेयरनेस में आते योग कैसे करेंगे पहले तो अवेयरनेस लाएंगे हम्म, अवेयरनेस कैसे लाएंगे कि जो इसको पढ़ा है उसको हम इसका चिंतन करेंगे हम्म। पहले तो जो पढ़ा उसने अवेयरनेस हाँ कि ये जो चीजें पढ़ी है, इसको हम देख के उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया देख रहे हैं कि जो जैसे दिख रहा है ऐसे नहीं इसमें डेप्थ क्या है हम्म कल उसको समझा फिर अप्लाई किया हम्म और फिर इसकी प्रैक्टिस या मैं की हम्म ठीक है ये भी ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप होता है क्या सब्जेक्ट आपको परमात्मा देते हैं हम्म क्योंकि जितना आपको नॉलेज आ गया वो कुछ दस पेज पंद्रह पेज या फिर एक किताब में आपको समय दिया है और इनको आप चिंतन करेंगे भी तो रोज का क्या हो जाता है बोर हो जाता है आदमी दाल सब्जी खा खा के दस दिन के बाद वो तो बोलेंगे यार फेंक दो इनको है ना हा, हा। क्योंकि आत्मा के संस्कार है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको अपने संस्कारों से लड़ना आप अपने आप से लड़ने में थक जाओगे आप दूसरों को समझा सकते हो एक बार लेकिन अपने को कैसे समझाओ? Hmm. तो इसीलिए परमात्मा फिर क्या करते हैं आपको रेगुलर आपको क्लास कराने के लिए एक टाइम निर्धारित hmm. करते हैं सुबह या शाम में जो भी आपको टाइम मिलता है यू कैन अटेंड दिस नॉलेज को क्योंकि परमात्मा फिर नॉलेज आपको देता है तो कंटिन्यू देता है उसे पता है कि हाँ ये एक एक जन्मों के संस्कार नहीं चौरासी जन्मों का इनका 63 बर्थ जो मुश्किलें आ गई बॉडी कॉन्शियस की वो खत्म करने के लिए इट इज नॉट सफिशिएंट कह के एक सात दिन में एक एक घंटा करके हो गया ये मरने तक स्मरण क्योंकि अंत मतीसो गति कहा गया है गीता में एक शब्द आता है अंत मतीसो हम्म तो आप कब लास्ट में याद रहेगा वो आपका वल, -वल योनि उसी जगह पे आप जन्म लेंगे ठीक है ना हम्म और गलती से भी कुणाल याद आ गया तो फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा आपको हम्म लास्ट में तो जिनके साथ हमारा अटैचमेंट रहता है जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो प्रैक्टिस हो जाती है ना आप बिना सोचे भी उसको याद कर लेंगे तो अब जरूरत है कि इन बुद्धि से इन सारी चीजों को भूलने की तो इसीलिए आपको स्मरण परमात्मा आत्मा का ज्यादा होना चाहिए तो इसीलिए परमात्मा फिर क्या करते हैं आपको चार सब्जेक्ट देते हैं और उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ते रहना प्रैक्टिस लाना यहां तो कोई ऐसा नहीं कि किताब ले गए आप लिख के लाए फिर एग्जाम दिए ऐसा नहीं है हाँ किताब साथ में आपको नोटबुक हमेशा रखना है अपने पास में जो भी गॉडली वर्ष आपको सुनने को मिलता है उसे नोट डाउन करना है और जब फ्री टाइम हो उसे ओपन करके स्मरण करते हुए चिंतन करना है ठीक है हाँ. तो परमात्मा चार सब्जेक्ट आपको बताते हैं ज्ञान योग सेवा एंड धारणा ठीक है और हाँ. तो इसके साथ योगी का आसन भी होता है अब आसन वा कोई फिजिकल आसन बॉडी से फिर से आसन करो ना ये करो वो नहीं जहाँ परमात्मा आकर हमें चार आसन चार स्टेप चार स्तम्भ बताते हैं वो चार स्तम्भ है ये ज्ञान योग सेवा एंड धारणा जिसके आधार से आपका योगी जीवन बनता है और इसके साथ भी कुछ चार स्तंभ हमारे जीवन में धारणाओं के भी है सत्संग यानी ये परमात्मा का जो ज्ञान है उससे हरेगुलर सुनना है एक स्टेप ये हो गया दूसरा ब्रह्मचार्य तीसरा है आपको आ, चार स्टेप, योग हमेशा करते रहना है योगी जीवन आपको जीना है और आ, और एक लास्ट में सेवा सेवा हाँ सेवा ज्ञान योग धारणा और सेवा ये सारी चीजें हैं तो ज्ञान यानी क्या आप सवेरे उठे अमृत वेला जैसे क्या है जैसे आप उतरे ही चार से पांच एक अमृत वेला किया और फिर नहा दो के रिफ्रेश होके आप वापस सेंटर पे गए सात बजे मूर्ति होता है या छह बजे होता है जब भी जहां कहा जैसा सात बजे मोस्टली क्लास होता है सब जगह तो साढ़े छः तक आपको क्लास में पहुंचना है सेंटर पर साढ़े छः पहुंचकर साढ़े छह से सात बजे तक वहाँ मेडिटेशन करना है डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस करना है और 72745 को आप तक वो आ, रेगुलर जो ज्ञान मुरली जिसको कहते हैं चार पेज का जो पॉजिटिव परमात्मा के डायरेक्ट वर्शन बच्चे कह के, के जो बाबा ने डायरेक्ट वर्शन रिकॉर्ड किए थे वो सारी चीजें आपको सुनने को मिलता है हाँ। तो जैसे उन चीजों का आप सुनेंगे वहां पर आपको बाप टीचर और सदगुरु की फीलिंग आएगी हाँ। और ये फीलिंग आते ही ये आर इन राइट वे की आपका योग लग रहा है आप हाँ। उस मार्ग में हो अगर आपको फीलिंग नहीं आएगी 10-15 दिन में तो आप उसमें हाँ। एंस नहीं हो पाएंगे ठीक नहीं पाएंगे हाँ। हाँ। और ज्ञान योग फिर उसके बाद आती है धारणाएं धारना मना हाँ। मांस मा, मा, मजीरा वगैरह कुछ नहीं खाएंगे कादा लहसुन भी नहीं खाएंगे क्यूँकी वो भी तमो अवस्था का आहार बताते हैं तो सतो अवस्था के सतो जो सतो गुण वाला जो अन्न है वो आपको शुद्ध अन्न भी करना है और जब भी आप किसी से बातें करेंगे या किसी के साथ आप डीलिंग करेंगे तो स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक आपको डीलिंग करनी है अगर कोई ऐसा लगता है कि समथिंग रॉन्ग हो रहा है वहां पर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है तो उनको दूर से ही सलाम करना है आपको इस तरह की कंकुद पे अटेंशन रखने की बात आती ठीक है धारणा भी कीजिए है और किस सेवा बना क्या सेवा करेंगे बताओ आप किसी को खाना खिलाएंगे घर पे बुला के नहीं, जो भी लेडी है जिसके जो भी, है, भी जैसे भी हो सकती तन धन मन धन जैसे भी हो सकती हो सेवा करो निष्काम सेवा बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प अदर्स नहीं मदर्स क्या करेंगे धन देंगे तो वो तो एक ही टाइम में हो जाएगा फिर तो आपस उसको की तन्म, धन जिस की जरूरत पड़ेगी लेकिन बाबा कहते हैं तन मन एक ही जगह आपको सफल करना है जिससे वो यज्ञ बनेगा और उससे वो अपने आप ही सारी चीजें होती रहेगी क्योंकि दूसरों को जो भी आप कपड़ा देने जाएंगे वो तो बहुत सारे लोग करते ही है वो कम्प्लीट नहीं और उनको आदत पड़ जाएगी खाना खिलाएंगे वो फिर खाना खाने रोज आएंगे तो रोज तो आप खिला नहीं पाएंगे ना हाँ। तो ये सब चीजें टूल वाली देखने भी हम लोग सेवा कर रहे हैं वो जरूरत नहीं है अभी टाइम नहीं आपके पास ठीक है ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको आपको क्या है उसकी आत्मा को जागृत करने का ये ज्ञान जो आपने सुना वही ज्ञान हाँ। उसको सुनाना है हाँ। नफ्ज देख कर कई बार होता है कि अरे को सुनाना है इसका कल्याण हो जाएगा ओके आपकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन सामने वाला उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा सुना के आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा हाँ। तो आप ऐसा कुछ क्रिएशन करो कि वो हाँ। आपके पास आ जाए और आप उसको ये चीज सुना तो जो हमारे सेंटर्स बने हुए हैं सब जगह वहां तक उनको छोड़ देना है बाकी काम परमात्मा कर लेगा ठीक है ना हाँ। और या तो कुछ ऐसी प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं जिसमें वो आए और फिर उनके द्वारा वो चीजें आप उनको सुना करें जैसे आपने एक किट्टी पार्टी हम लोग करते हैं महिलाओं को बुलाते हैं हाँ। तो आप भले किट्टी पार्टी के नाम से सबको बुला लिया एंड आपने कहा कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डायमेंशन इन दिस क्रिएट किट्टी पार्टी टूडे एंड वी आर हैविंग स्पिरिचुअल ग्रूसर वी आर हमने उनको बुलाया खास आज के हमारे खास मेहमान है और उनके द्वारा हम स्पिरचुअल नॉलेज जो है 15-20 मिनट का सुनेंगे और पार्टी भी एंजॉय करेंगे एक अलग ढंग न्यू तरीके नए तरीके इस तरह आपने सबको नया भी दे दिया एंड अपना काम भी कर लिया युक्ति से काम करना है, है। अर्जुन जब है। भी फंस जाता श्री कृष्ण उन्हें युक्ति देता अर्जुन अभी आप हो और आपके पास ज्ञान योग ये सारी चीजें हैं परमात्मा का साथ है तो आप सभी को ये चीजें देना है हाँ कई छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अगर आप गीता देते हो तो उसको क्या है वो चित्र देख के फिर बाद में रख देगा कबाड़ है ना क्योंकि उसकी समझ उस उतना ही है ना तो हो सकता है कि हजारों में से एक ही एक हाथ व्यक्ति ही इन चीजों को समझ पाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो गीता पढ़ाए उसके पास हो सकता है वो बड़ा होने के बाद जब भी उसके हाथ लगे तो थोड़ा दो लाइन पढ़ ले दो लाइन पढ़ने से भी उसका जीवन बदल जाएगा उसके जो बुनियादी काम है वो हो जाएगा जो मेन हम लोग पानी जो देना है बीज को देना है ना कि पेड़ पौधों को या पतवन को है न तो आत्म देना आत्मा का कल्याण करना ही हमारा सच्चा सेवा है यही रूहानी सेवा है और इसी की आज जरूरत है तो ये चीजें जो है हमें धीरे धीरे अब स्कूल में आपका एडमिशन हो गया ठीक है अब जितना आप रेगुलर पढ़ेंगे ज्ञान और मुरली क्लास रेगुलर सुनेंगे तो आपका जीवन का जो स्तर है आपको हायर एम्प जैसे ये, का, ये जो पढ़ाई है सिंपल पढ़ाई नहीं है इस पढ़ाई से व्यक्ति प्रिंस प्रिंसेस बनता है और इस पढ़ाई से व्यक्ति जो है एक नहीं अनगिनत जन्मों के लिए पढ़ता है अनगिनत जन्मों की कमाई होती है इस जन्म में पड़ेगा और प्राप्ति आने वाले जन्म से शुरू हो जाती है प्रज्ञा शुरू हो जाती है तो ये गारंटी हो गया कि अभी आपका जन्म जहां भी होगा आप प्रिंस ही बनेगी यानी एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर आपको सारी कुदरत जो है आपको हेल्प करेगा क्यों आपकी आत्मा की प्यूरिटी अभी धीरे धीरे ज्ञान के आधार से बढ़ गई आपके अंदर वो लाइट आ गया वो लाइट आ गया इसके वजह से कुदरत आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा कि जब भी ये जन्म लेगा तो मैं इसकी सेवा में उपस्थित रहा तो ये गारंटी हो गया आपका जन्म बाय जन्म आपको जो है सुखद अनुभूति होगा देखिए स्मृति है आपके पास आत्मा का स्मृति है और आत्म श्रमती जहाँ होती है वहाँ कुदरत आपको हेल्प करती है। हम्म तो ज्ञान योग, धारणा एंड सेवा ठीक है इसमें सभी जो चार सब्जेक्ट है इसको प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर पे योग के लिए आधा घंटा और ज्ञान के लिए एक पौना घंटा ठीक है और फिर धारणा और सेवा आपको अपने लाइफ में चलते फिरते यूज करना है धारणा इन द सेंस आप जो सेंटर में नहीं जा सके वो कैसे करें? नहीं जाना ही होगा नहीं जा सकते ऐसा तो नहीं है ढूंढना है तब नहीं से। तो यहाँ तो यहाँ तो मुश्किल होते हैं ना, सुबह <laughs> जॉब्स होती हैं। नहीं जॉब्स है। होगा तो भी उसका एक टाइम होगा पर्टिकुलर सवेरे थोड़ा जल्दी हो सकता है ऐसा नहीं है की नहीं होगा okay. हाँ दूर होते ना नहीं दूर भी यही तो है ना पुरुषार्थ क्या है आपका लोग मर जाते हैं यार भगवान के लिए ना हाँ। तो यहाँ इंडिया में तो हाँ। हर एक मेल में दो मेल में होते हैं ना ये तो हाँ हाँ कि यहाँ और भी कोई रास्ता है कि नहीं यहाँ रास्ता ये यह है कि आपको एक बार वहाँ जाना है सैटरडे संडे में वो अटेंड करना है उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है और फिर आपके यहाँ ग्रुप तैयार करके आप अपने यहाँ भी सुना सकते हैं मुरली क्लास उनसे मुरली लेकर आकर सब सेंटर आप छोटा सा जो है गीता पाठशाला के रूप में आप अपना पढ़ना आपका भी हो जाएगा दूसरे को पढ़ाना भी हो जाएगा ऐसा हैं। हैं। वो तो सिर्फ मुरली क्लास लास्ट सेवन डेज कोर्स होने के बाद मुरली समझ लिया मुरली समझने के बाद वो तो सिर्फ रीड करना ही होता है और रीड करते करते श्रवण ये क्या होता है शाब्दिक कानों के द्वारा जो चीजें जाती हैं वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक हमारे अंदर काम करता है यहाँ हम उसके पर सोच सकते हैं हुँ, रीडिंग सेकेंडरी है सुनना फर्स्ट है इसीलिए लोग लेक्चर्स टीचर्स वगैरह लेक्चर्स क्यों देते हैं सुनने से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पढ़ने से वो चीजें उतनी नहीं अगर पढ़ने से होता तो सब किताब लेके पास हो जाते हैं फिर टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती तो इसीलिए क्लास सेंटर्स वगैरह परमात्मा ने भी ये सोच समझ के सेंटर्स बनाए ताकि वो क्लासरूम का लेक्चर का एक अनुभव हो और परमात्मा डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं वो फील आये इसलिए वो चीजें बनते हैं बनी है। अब हैं। कुछ दूर है लाचारी हालत में पहले तो आपको रेगुलर अभी तीन दिन हम लोग मुरली क्लास के बारे में आपको बताएंगे मुरली कैसे पढ़ना है कैसे अनुभव करना है उसके कोड वर्ड हैं कई बार कुछ हैं। मन मना मनाभाव मध्याजीवा ऐसे बहुत सारे शब्द उसमें आते हैं तो उनके रहस्यों को शुरुआत में समझ लेना होता है ये अपनी एक लैंग्वेज अलग हो जाती है स्पिरिचुअल लैंग्वेज तो वो सारी चीजों को थोड़ा दो तीन दिन में आप समझ जाएंगे एक दो तो मुरली आप पढ़ लेंगे मेरे द्वारा सुनाएंगे आपको तो वो क्लियर हो जाएगा आपको और फिर आप मुरली समझने में आसान होगा आपको फिर कहीं कोई शब्द आपको लगता है कि ये शब्द नहीं समझ में आए क्योंकि उसमें कई हिंदी शब्द है कहीं इंग्लिश वर्ड्स है कहीं आ, संस्कृत शब्द यूज किए हैं, कई बार गीता के वर्जन डायरेक्ट यूज किए हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें परमात्मा का जो है जो जो उनको लगा जिस वजह से ये समझ पाएंगे बच्चे वैसे उन्होंने वो चीजें बनाई थी वैसे सुनाया था तो, तो ये मुरली है क्या कहा हम्म ये आपको मिलेगा सेंटर से आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं नहीं आई हाँ, यही अभी धीरे धीरे वो चीजें खुलेगी ना अब जैसे कि मैंने बीच में आपको बताया था त्रिमूर्ति शिव के बारे में हम्म त्रिमूर्ति शिव में अपने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश विष्णु द्वारा पालना है हुँ, हुँ. तो ये ब्रह्मा जो है साधारण जो व्यक्ति था इनकी कहानी हमने सुनी नहीं उनकी कहानी जो अद्भुत कहानी मैंने बोला था आपको किताब पढ़ने के लिए वो उसमें पूरी जो डिटेल है उनके बारे में है और वो रेगुलर जो है परमात्मा जो है इनके अंदर प्रवेश करके कुछ बातें मैजिक करके चले जाते थे शुरुआत में जैसे एंट्री किया तो निजानंद स्वरूपम शिव होम शिव होम करके चले गए ठीक है और ये उनकी बहु ने सुनी थी तो उसको फिर उनको बताना पड़ा कि आपने ऐसा बोला ऐसा आवाज आया था आपके एक समय तो फिर उसके बाद अच्छा ऐसा बोला माना कौन हो सकता है फिर उन्होंने बना वो बनारस चले गए बनारस में उन्होंने काफी रिसर्च किया अपने ऊपर और ये सारी क्या हो रहा है मेरे साथ फिर उनको वहां पर साक्षात्कार हुआ विनाश का साक्षात्कार हुआ फिर स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ ये सारी चीजें हो गई फिर उनको लगा अब क्या करना चाहिए फिर उनको पता चल गया कि कोई शक्ति है जो मुझसे मुझसे कुछ बड़ा काम करने करना चाहिए। है। तो ये फील आने के बाद फिर उन्होंने सारा ही जो है अपना बिजनेस बंद कर दिया और फिर एक आश्रम बनाया छोटा सा जहाँ पर कुछ लोगों को उन्होंने अपने ही घर के लोग आसपास के जो भी वो प्रवचन चुनने आते थे उन लोगों के साथ वो बातें करते रहे और बातें करते करते जो है आ, शाम के समय में ऐसे ही वो बैठ जाते थे अचानक ओम की धुनी चलती थी ओम की दुनी में सबको साक्षात्कार हो जाता था और साक्षात्कार में सब डूब जाते थे फिर उसके बाद जैसे ही साक्षात्कार का पाठ चला तो सभी धीरे धीरे उनकी जो रश है वो बढ़ने लगी सोसाइटी वाले दूसरी जगह से सब जिन जिनको मालूम पड़ता वो भाग के आ जाते साक्षात्कार के बहाने फिर वो साक्षात्कार के बहाने बहुत सारे लोग आ गए तो उनको थोड़ा थोड़ा फिर परमात्मा ने ये मुरली जिसको कहा जाता है मुरली इन द सेंस परमात्मा खुद बैठ के इनके द्वारा ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको अभी सुना रहा हूं अब आप ये चीज किसी को सुना रहे तो वो पूछेगा ना कहा से सुना आपने कौन सुनाया कहा से आया ये मुरली राइट तो परमात्मा को किसी न किसी के माध्यम से पहले तो शुरू तो कर देना था उनको तो उन्होंने वो पूरी तरह से क्या किया पहले उनको अनुभूति कराया प्यार दिया स्नेह दिया उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया ये ज्ञान जो है उनको समझाना बताना शुरू कर दिया तो वो जैसे ही उनका जो खुद डायरेक्ट थे तो उनके द्वारा सीधे बोलते थे मीठे बच्चे जो भी आते उनके पास मीठे बच्चे कहते हैं उनको तो ये एथोजिटी व्यक्ति का नहीं है ना परमात्मा का है जो छोटे से लेकर बड़े को अगर मीठे बच्चे कहने का अथॉरिटी से कह रहा है तो वो सुप्रीम है जो अथॉरिटी से कह सकता है बाकी कोई भी नहीं कह सकता तो ये प्रिडिक्त हो गया कि परमात्मा इनके द्वारा बोल रहा है फिर बाद में स्वर्ग नरक का डिफरेंस बताया फिर आत्मा क्या है परमात्मा क्या, क्या है ये सृष्टि के बाहर कौन सी दुनिया है ये पूरा उन्होंने समझाना शुरू किया और फिर जो भी बच्चे आते थे उनको योग का टेक्निक्स बताना आत्मा के समझता फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पंद्रह बीस मिनट सुना के वो चले जाते थे जैसे ही वो चले जाते थे ये शांत हो जाते हैं <laughs> फिर बोलते हरे बाबा चला गया अरे परमात्मा जो है उन्होंने अपना काम करके चला गया और उस समय जो नए आते थे, थे उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता था और जब ये बात करते थे तो अब कई बार ऐसा भी होता था कोई प्रश्न पूछे तो आप ब्रह्मा ये जो व्यक्ति कहे या शिव बाबा कह रहा है ये भी कन्फ्यूजन होता था तो वो कन्फ्यूजन को भी परमात्मा ने धीरे धीरे क्लियर किया कि मैंने इनको इतना अच्छा ट्रेन किया हूँ ये तपस्या भी बहुत करता है तीन तीन बजे दो दो बजे उसके याद करता है मुझे तो इसके अंदर वो प्रज्ञा आ गई है अगर ये कुछ भी बोलता है तो जिम्मेदारी मेरी सही हो गलत हो उसके बारे में तुम मत सोचना अगर गलत भी तुम्हारे साथ हो गए तो उसका जिम्मेदारी मैं खुद हूँ तो ये जो बोलेगा उसको आप समझो कि मैं ये बोला तो वो कन्फ्यूजन उन्होंने क्लियर कर दिया तो उसके बाद फिर तारीफ कीजिए रोज शाम को जितने भी लोग आते थे वो शाम का टाइम थोड़ा 15 मिनट परमात्मा आकर उन्होंने दर्शन सुना के और चले जाते थे जैसे चले जाते फिर योग का योग करना शुरू योग शुरू हो जाता था योग दस पंद्रह मिनट करके फिर वापस तब अपने घर चलेगा तो इस तरह से ये चालू हुआ और ये बाद में फिर इंडिया आगे पाकिस्तान और इंडिया का जो विभाजन हुआ फिर ये आबू आ गए आबो आने के बाद यहां फिर जिन लोगों ने वो 14 साल तक तपस्या चला इनका जैसे ही परमात्मा आए तो उस समय एक बट्टी बनी बट्टी में उन लोगों को रिसीव किया जिनके घर से परमिशन था जो स्व इच्छा से आ रहे थे और वो बाबा के साथ यानी आश्रम में रहना चाहते तो वैसे तीन से चार सौ लोगों ने मिलकर वो फिर परमात्मा ने इनको संदेश के अनुसार बताया होगा की कुछ क्योंकि एनर्जी लेवल नहीं है ना सबके पास उतनी ताकत होनी चाहिए ना आत्मा के अंदर कि कैसे ये चीजें बता तो इसीलिए उनको पता था तो वो एनर्जी पूरी उनको डायवर्शन करना था तो वो एक बट्टी बनी और बट्टी में जो है वो पूरी तरह से 14 साल तक तपस्या किया नाइनटीन थर्टी से लेकर 50 तक और फिफ्टी के बाद वो फिर इंडिया आए तो वो जैसे वहाँ वो वहां तो कुछ मना सेवा नहीं किया उन्होंने तपस्या किया वहां पर कराची में तपस्या कर लिया तपस्या करने के बाद इनके इंडिया आने के बाद इनके जो रिलेशंस वाले थे जो भी तपस्या कर रहे थे उनके घर फिर उनको भेजा गया ताकि उनकी सेवा हो परमात्मा ने उनके घर बोना जाके ये सुनाओ ज्ञान और उनको भी बताओ वो फिर ऐसे करके तो हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे उनके ही घर के लोगों को समझाना फिर उनके द्वारा सेंटर्स खुलवा के ये स्टार्टअप हुआ फिर धीरे धीरे ये सारे सेंटर्स हुए फिर मुरली पांडव यानी जो माउंट आबू था वहां से परमात्मा ये शिव ब्रह्मा बाबा जो है लेटर लिखते थे लाल लक्षर उसमें एंड वही मुरली बन जाती लिख वो पोस्ट करते थे और हाँ। सब जगह वो पोस्ट पहुँचती थी तो वो पोस्ट पढ़ के सुनाते थे की बाबा ने ये बताया आज तो वो पहले हैंडराइटिंग में आती थी लेटर्स आते थे वो पूरे ही सेंटर्स के लिए लेटर लिखते थे रात में बैठ के पचास सौ हजार हाँ। हाँ। और बड़े स्पीड में लाल अक्षरों में लिखते थे और हाँ। उसके पोस्ट किया जाता फिर अभी धीरे धीरे जैसे संगठन बड़ा फिर वो प्रिंट आउट हुए फिर उसकी प्रिंटिंग हाँ। तो प्रिंटिंग सबको मिलता है आज भी प्रिंटिंग्स जो है मिलती है हर सेंटर पे वो मुरली जाती है गॉडली वर्षिंग जो लिखक है उसको फिर पढ़ के सुनाते हैं और फिर वही चीजें उसको धारण करना ठीक है हम्म, ठीक तो आज के लिए इतना काफी है ठीक अब दो मिनट आपको आखे खुली रखे योग करें हम्म, ठीक ओम शांत। शांति अभी जो शब्द मैं वर्शन जो भी मैं सुनाऊंगा आपको वैसे वैसे फील करना है बोलना नहीं है लेकिन आंतरिक मन से उसको अनुभव करना है ठीक है मैं अपने आप को देख रही हूं बहुत शांति का अनुभव करते हुए मैं अपने आप को समेट रही हूं अपने विचारों को अपनी भावनाओं को सब समेटते हुए मैं पूरी तरह से अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे मेरा पूरा ध्यान अपने शरीर पर है मैं सर से लेकर पैर तक पैर से लेकर सर तक पूरी तरह से अपने आप को निहार रही हूं पैरों में देख रही हूं वहां कोई हलचल नहीं है पैरों से ऊपर कोई हलचल नहीं है पेट कोई हलचल वहां पर नहीं है छाती बाहे तो में कहीं कोई हलचल नहीं है गला धीरे धीरे मैं अपने पूरे चेहरे को देख रही हूं अब मुझे एहसास हो रहा है दोनों आंखों के बीच में एक इनविजिबल पावर है अदृश्य शक्ति है मेरा पूरा ध्यान ब्रुकटी के मध्य में स्थित हो गया है मैं उस ब्रिकटी के मध्य में अपने आप को अनुभव कर रही हूं एक चेतना है अति सूक्ष्म जूती बिंदु है यही मैं वो आत्मा हूं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं जैसे चमकता हुआ सितारा मैं पूरे शरीर को यहां से नियंत्रण करती हूं आंखों से देखना मुख से बोलना कानों से सुनना, शरीर द्वारा हाथों से कर्म करना पैरों से चलना ये सारे कार्य मैं आत्मा टी में बैठकर कर कर रही मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं मैं बहुत ही सूक्ष्म हीरा हूं मेरा ही गायन है ब्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा चम चमाती हुई ज्योति हूँ जैसे जुगनू चमकती है बिल्कुल उसी तरह मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा इस शरीर में ब्रुकुटी के माध्यम में बैठ इस पूरे शरीर को सकाश देते हुए एनर्जी देते हुए इसको चलार रही मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा आत्मिक स्थिति में खो जाइए कुछ पल के लिए आप आत्मा मन बुद्धि और संस्कार से संपन्न चेतन शक्ति हो अदृश्य शक्ति हो आपके आत्मा से बहुत शक्तियां निकल रही हैं और पूरे शरीर को जुनेट कर रही है आपकी आत्मा से सफेद रंग की किरणें निकल रही है और पूरे शरीर को चार्ज कर रही है आप आत्मा अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर को देख पा रही हो धीरे धीरे वो किरने एक लाइट के काम में परिवर्तित हो रहे हैं आप आप इस शरीर से अलग हो रहे हैं आप एक लाइट रूपी शरीर में प्रवेश कर रहे हैं अब आप लाइट आकारी शरीर में प्रवेश कर चुके हैं अपने देह को देख रहे हो आप अपने आकारी स्वरूप में स्थित होते हुए लाइट रूपी शरीर को धारण कर चुके हैं और अब परमधाम की ओर उड़ान पर रहे हो आप अपनी परमधाम की यात्रा शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे अपने घर से निकलकर ऊपर की ओर उड़ान भर रहे हो आप अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से धीरे धीरे आकाश की ओर जा रहे हो चांद सितारों से पार करमधाम के नजदीक हो और यहां पर आप सूक्ष्म लोक में एंट्री कर चुके हो, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन पुरी हैं, हर जगह आपको अलग अलग एनर्जी फील हो रही है उन सारी एनर्जी को आप रिसीव करते हुए सूक्ष्म लोक से पार हो रहे हो अब यहां पर आपने अपना सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया है आप जो चमकती हुई चेतना बनकर लोक से परे जा रहे चमचमाती हुई ज्योति जुगने की तरह परमधाम में पहुंच गए हैं आप और वहां पर आपको बहुत ऊपर में महाज्योति का साक्षात्कार हो रहा है आप ज्योति आत्मा उस महाज्योति की तरफ आकर्षित होते हुए उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई है और उस महाज्योति को देख रहे हैं ये महाज्योति कोई और नहीं ये हमारे परम पिता परम आत्मा है जिनसे बहुत समय से पिछड़े हैं हम आज उनसे मिलने का ये सुनहरा मौका मिला है मैं उनसे मिलन बना रही हूँ मेरी सारी जन्म जन्मांतर की थकान मिटती जा रही है पाना तो सु पालिया ऐसी भाव मेरे मन के अंदर उठ रहे हैं आत्मा तृप्त हो रही है शांति के सागर प्रेम के सागर आनंद के सागर उनका प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है मैं आत्मा बिल्कुल प्रभु मिलन में डूब गई हूं शांति प्रेम आनंद के किरणों में कैसी डूबती जा रही धीरे धीरे मैं आत्मा संपन्न तुप्त होते हुए परमात्मा की आज्ञा लेकर अर्थ वापस नीचे की ओर आ रही हूं परम धाम से नीचे सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर चुकी यहां मैं अपना लाइट वाला सूक्ष्म शरीर फिर से धारण करते हुए शंकर विष्णु ब्रह्मा पूरी से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे सितारों चांद सूर्य से नीचे होते हुए आकाश से होते हुए बादलों से होते हुए वापस अपने सेवा स्थान में आ गई हूं अपने घर में अपने शरीर में प्रवेश करती मैं शरीर शरीर के साथ अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ एक नई चेतना के साथ एक नई ऊर्जा के साथ एक नई प्रज्ञा के साथ मैं आत्मा अपने शरीर में हूँ अब मैं शरीर में होते हुए आज के लिए संकल्प करती हूं मैं मुस्कुराते हुए कार्य करूंगी सबको आत्मिक दृष्टि से देखूंगी मेरा कार्य कल्याणकारी होगा मुझे सही समझ मिल गई है मुझे क्या करना है मैं अपने आप को हर बार आत्मा हो ऐसे याद दिलाती रहूंगी ओम शांति ओम शांति ओम शांति